संक्षिप्त महाभारत दौड़ पर्व युधिष्ठ के द्वारा दुर्योधन की पराजय दौड़ के हाथ से शिविर का बध तथा तो भीम के द्वारा कलिंग ध्रुव जयरात, और का वध। संजय करते हैं महाराज पांचाल और वीरों में परस्पर युद्ध होने लगा सभी योद्धा एक दूसरे को बांध तोमर और शक्तियों से बिह कर यमलोक भेजने लगे थोड़ी ही देर में युद्ध का रूप बड़ा भयंकर हो गया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 भी भीमसेन को आगे करके उस पर टूट पड़े उसने भीमसेन को दस और द्रुपद को को सौ प्रद्युम्न को सत्तर को सात और केके तथा चीज देश के योद्धाओं को अनेक तीखे बाणों से बीघ डाला फिर सा को पांच द्रौपदी के पुत्रों को तीन तीन और घटोत्क को बहुत सी बाणों द्वारा बिन्न कर शखनाथ किया इसके अलावे भी सैकड़ों योद्धाओं और उनके हाथियों को काट गिराया तब पांडवों की सेना रणभूमि से भागने लगी यद एक राजा एक टोच में भरकर आपके पुत्र को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर बढ़े दुर्योधन ने तीन बाणों से धर्मराज के सारथी को घायल करके एक बाण से उनके धनुष को काट दिया तब युधि ने शीघ्र दूसरा धोख लेकर दो भल्लों से दुर्योधन के भी धनुष के तीन टुकड़े कर दिए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 दुर्योधन के पास आ पहुंचे उन्हें नकुल सहदेव सेना सहित धुष्ट राजा विराट के मत्स्य तथा राजा द्रुपद ने भी द्रोणाचार्य पर धावा किया द्रौपदी के पांचों पुत्र और राक्षस घटोत्कल भी अपने सेना साथ में ओर बढ़े प्रहार करने में कुशल छह हजार पांचालो तथा तो प्रभद्र कोई भी थिकंदी को आगे रखकर द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण किया इस प्रकार पांडव पक्ष के दूसरे दूसरे महारथी भी एक ही साथ आचार्य द्रोण की ओर लौट पड़े जिस समय वे सूर्य युद्ध के लिए पहुंचे भयकर रात आरंभ हो गई थी उस समय द्रोणाचार्य और श्रृंगियों में अत्यंत भयानक युद्ध होने लगा सार में अंधकार छा जाने के कारण कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था अपने पढ़ाई की पहचान नहीं हो पाती थी उस काल में सब लोग से हो रहे थे की रक्त की धारा में सलकर बैठ गई थी रात काल के उस खोर युद्ध में पांडव और संजय क्रोध में भरकर एक साथ ही आचार दौड़ पर डूब पड़े किंतु तो आचार्य के सामने जो जो प्रधान महारथी आए उनमें से कुछ को तो उन्होंने यमलोक भेज दिया और बाकी सबको मार ने अकेले भराया तो भी शीघ्र गांवी सहायकों से घायल कर प्रेत लोग पहुंचा दिया इस प्रकार द्रोणाचार्य को शत्रु सेना का संघार करते देख प्रतापि राजा सीबी अत्यंत क्रोध में भरे हुए उनके मुकाबले में आ डे पांडव सेना के महारथी को आते देख दो ने दस बाण मारकर उन्हें घायल किया राजा ने भी तुरंत बदला लिया उन्होंने बाणों से द्रोण को घायल करके एक से उसके साथी को भी मार गिराया तब द्रोण ने उनके घोड़ों और साथियों को सारथियों को मार डाला तथा के मुकुट मंडित शिर को भी क्षण से अलग कर दिया इतने ही मैं दुर्योधन ने द्रोण के लिए तुरंत दूसरा सारथी भेजा उसने आकर जब घोड़ों की हाथ में ली तो ने सत्रों इससे उनके ऊपर उस राजकुमार का क्रोध बहुत बड़ा हुआ था उसने भीम को पहले पांच बाणों से घायल करके फिर सात बाणों से बेहड डाला इसके बाद उनके सारथी अशोक को भी तीन बाढ़ मारकर एक बार से उसके रथ की ध्वजा काट डाली तब तो भीमसेन के क्रोध की सीमा ना रही ने अपने रथ से कूदकर उसी के रथ पर चढ़ गए और उस क्रोध में भरी हुए को से मारा। अत्यंत बली थे। उनके मुक्के की चोट से उसकी हड्डी हड्डी छिता गई उसकी वह दुर्गति कर्ण तथा उसके भाइयों से नहीं सही गई उन्होंने जहरीले सांप की तरह तीखे बाढ़ों से भीमसेन को बीनना आरम्भ किया तब भीम उनके रथ को छोड़कर ध्रुव के रथ पर चढ़ गए ध्रुव भी निरंतर एक चाटा लगाया इस प्रकार कर्ण के सामने ही ने उसे भी मार डाला तब कर्ण ने भीमसेन पर एक सुवर्णमय शक्ति का प्रहार किया कि भीम ने हंसते हंसते हाथ में पकड़ लिया और फिर उसी को कर्ण पर दे मारा कर्ण की ओर आती हुई उस शक्ति को शक्ति से काट गिराया। इस प्रकार अद्भुत भीम ने करके पुनः अपने पर पर आपकी सेना पर धावा किया क्रोध में भरे हुए यमराज की भांति भीम को आते देख आपके पुत्रों ने बाण मारकर आगे बढ़ने से रोक दिया और बाण वर्षा से उसे आच्छादित कर दिया यदि ने अपने बाणों से दुर्मत के और घोड़ों को यमनोक पहुंचा दिया धावा किया और बीनने लगे तब भीम सिंह ने कर्ण अस्वस्थामा दुर्योधन कृपाचार्य सौंद और बाल्भिक के देखते देखते दुर्मद और दुष्कर्ण के रथ को लात से मारकर पृथ्वी में धंसा दिया फिर आपके उन दोनों पुत्रों को मुक्के से मार मार कर निकाल डाला और बड़े जोर से गर्दना की उस समय कौरव में हाहाकार मच गया। भीम, नहीं। भीम के रूप में रुद्र है जो कौरवों से युद्ध कर रहे हैं महाराज यो कहकर सब राजा भागने लगे सबके होश उड़द्व थे सभी अपनी सर सवारी को तेजी से भगाए लिए जाते थे उस समय दो आदमी एक साथ नहीं दौड़ते थे सब अकेले ही भाग रहे थे इस तरह उस प्रदोष काल में भीम ने कौरव सेना का भली भाची संहार किया इससे नकुल सहदेव द्रुपक विराट केकर और राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई वे भीमसेन की प्रशंसा करने लगे